ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवत प्रेम धार्मिक कट्टरपंथी मतवनो पश्चिम के देशों में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो निराकार का ध्यान करना चाहते हैं निराकार के ध्यान के सोपान के रूप में भगवान के साकार रूपों की आवश्यकता उन्हें समझाना कठिन होता है उनके साथ हुआ यह है कि वे उस दैवी व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट नहीं होते जो उन सभी पर बिना प्रभेद किए थोप दिए गया हो यदि उन्हें किसी अन्य दैवी महापुरुष का ध्यान करने को कहा जाए जो उनके स्वभाव के अनुरूप हो तो वे उनका ध्यान करने को राजी हो जाएंगे और यह उनकी आध्यात्मिक प्रगति में अवश्य सहायक होगा लेकिन दिव्य महापुरुष के ध्यान से हमें धर्मांध नहीं बन जाना चाहिए हमारे दृष्टिकोण में सभी दिव्य महापुरुषों को परमात्मा की विशेष अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकार करने की उदारता होनी चाहिए हमारे अधिकांश धार्मिक अथवा सैद्धांतिक विवाद सत्य के प्रति हमारे संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण होते हैं हम एक वैचारिक स्तर तक उठ पाते हैं उस स्तर से सत्य का अवलोकन करते हैं और दूसरों से झगड़ा करने लगते हैं जिनके भी दृष्टिकोण हमसे भिन्न और संकीर्ण होते हैं हम भूल जाते हैं कि हम चरम सत्य के अनेक पक्षों में से केवल एक को ही जानते हैं सीमित दृष्टिकोण चेतना के स्तर विशेष के अनुसार सत्य हो सकते हैं लेकिन वे संपूर्ण सत्य नहीं है निरपेक्ष अनंत सत्ता के स्तर पर उठने पर ही हम पूर्ण सत्य का साक्षात् कर सकते हैं और प्रत्येक आंशिक दृष्टिकोण को उचित स्थान प्रदान कर सकते हैं भारत में इस सिद्धांत को आदिकाल से भीतर किया गया है और इस देश में अधिक धार्मिक प्रताड़ना और हठधर्मिता नहीं थी भारत में आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आदर्श निर्धारित करने तथा केवल एक अवतार को ही सत्य मानने की गलती नहीं की गई सैद्धांतिक संकीर्णता पश्चिम में आध्यात्मिकता के नाश का कारण है जब हम ईसा मसीह की उपासना करते हैं तब हमें ईसा चेतना प्राप्त होती है कृष्ण की उपासना करते समय हमें कृष्ण चेतना प्राप्त होती है राम कृष्ण की उपासना करते समय हमें राम रामकृष्ण चेतना प्राप्त होती है और प्रत्येक हमें अनंत चैतन्य परमात्मा तक पहुँचा सकती है क्योंकि इन सभी महापुरुषों के अनंत के साथ अपने एकत्व की अनुभूति की थी प्रत्येक अवतार परमात्मा तक पहुँचाने पहुँचने का मानो एक द्वार है यदि ईसा व्यक्तित्व मुझे आकर्षित न करे मेरे रुचि के अनुरूप न हो तो मैं ईसा की उपासना द्वारा लाभान्वित नहीं हो सकूँगा और मेरा सारा आध्यात्मिक जीवन असफल हो जाएगा मुझे उस दिव्य महापुरुष का अनुसरण करना चाहिए जो मेरे मानसिक गठन के अनुकूल हो तथा जो मेरे आदर्श की पूर्ति कर सके ऐसा के अनुसरणकारी को बुद्ध अथवा कृष्ण की उपासना करने को नहीं कहना चाहिए क्योंकि उससे उसका आध्यात्मिक जीवन निष्फल हो जाएगा धर्मांध लोग प्रायः इस महत्वपूर्ण सत्य को हृदयंगम नहीं कर पाते स्वयं अंधे वे दूसरों को भी अंधे रखना चाहते हैं विश्व के विभिन्न धर्मों के सभी महान अवतार और पैगम्बर उसी एक परमात्मा सत्ता की अभिव्यक्तियाँ हैं सभी के लिए केवल एक त्राणकर्ता नहीं हो सकता सभी पर एक ही पवित्रता थोपना बहुत हानिकारक है धर्मांधता केवल अवतारों के उपासकों तक ही सीमित नहीं है अद्वैतवादी भी धर्मांध हो सकते हैं सभी के समक्ष यह घोषणा करना कि देवी देवता तथा अवतार सब माया के कार्य होने के कारण मिथ्या है मूर्खता की पराकाष्ठा है अद्वैतवादियों की भी समग्र दृष्टि में अनुसूत परमात्मा को स्वीकार करना पड़ता है बहुत से लोगों के लिए सगुण ब्रह्म उतना ही महत्व रखता है जितना निर्गुण ब्रह्म सर्वातीत निर्गुण निराकार तक पहुँचने का मार्ग सर्वव्यापी ब्रह्म से होकर ही जाता है सर्वप्रथम हमें परमात्मा का हमारे भीतर अनुभव करना चाहिए उसके बाद दूसरों में और अंत में सभी नाम रूपों का अतिक्रमण कर एक मेवा द्वितीयम का साक्षात्कार करना चाहिए हमें सदा याद रखना चाहिए कि नाम रूप उपाधियों आदि उसी व्यक्ति के लिए असत्य है जिसने निर्गुण निराकार का साक्षात्कार कर लिया है दूसरों के लिए नहीं श्री रामकृष्ण के सर्व समन्वयकारी सिद्धांत के अनुसार नाम रूपाती अनंत परमात्मा सभी जीवों के रूप में तथा जगत और जीवों के नियामक ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है वह देवी देवताओं का रूप भी धारण करता है वह भगवत अवतार के रूप में भी अभिव्यक्त होता है अनंत परमात्मा अवांग मनसगोचर अर्थात मन और वाणी की पकड़ से परे है और इसका साक्षात्कार करने के लिए साधक को व्यक्त जगत से प्रारंभ करना चाहिए तथा किसी देवी नाम एवं दैवी रूप को स्वीकार करना चाहिए भगवत रूप परमात्मा की एक विशेष अभिव्यक्ति है वह हमें क्रमशः परमात्मा तक ले जाता है भगवत नाम भी परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति है जिस प्रकार रूप रूपान् रूपातीत तक ले जाता है उसी तरह नाम नामातीत तक पहुँचाता है हम सामान्य साधकों की समस्या यह है कि हम अपने स्त्री अथवा पुरुष रूपी व्यक्तिगत आकार से छिपके रहते हैं और किसी स्त्री अथवा पुरुष रूपधारी देवी देवता के साथ अपने को संयुक्त कर लेते हैं और हम इस आरामदेह स्थिति से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते जब तक हम सर्वप्रथम अपने तथा ईश्वर के संबंध में अपने इस भौतिकवादी धारणा से छुटकारा नहीं पाते तब तक हम सही अर्थों में कोई प्रगति नहीं कर सकते मैं यह नहीं कहता कि स्वयं को भक्त समझकर किसी पुरुष अथवा स्त्री ईश्वर के आराधना करना बुरा है यह सब बहुत अच्छा और आवश्यक है लेकिन यह न सोचो कि यह उच्चतम अवस्था है भले ही हम अपनी वर्तमान अवस्था में अनंत परमात्मा का ध्यान न कर सकें परंतु हम कम से कम कुछ भावना या कल्पना तो कर ही सकते हैं हम प्रायः यह सोचते हैं कि हमारे देश बिल्कुल सत्य है हमारा व्यक्तित्व तो पूर्ण रूप से सत्य है सर्वप्रथम तो हम यह सोच सोचे कि हम देह और मन से पृथक आत्मा है हम अपनी आत्मा के अनंत ज्योति स्वरूप भगवान के अंश एक ज्योतिबिंदु के रूप में कल्पना करें तुम्हारी आत्मा के पार्श्व में तथा उसके आधार के रूप में विद्यमान एक ज्योति सागर को की तीव्र कल्पना करो अपने देह और मन को उससे विलीन कर दो हमारी सामान्य उपासना के भौतिकवाद को छीर्ण करने के लिए कम से कम ऐसी भावना करनी चाहिए साधना के प्रारंभ में यह याद रखना सदा सेत कर है कि हम आत्मा हैं जीवन नाटक में एक भूमिका अदा करने के लिए प्रत्येक आत्मा ने एक स्थूल और एक सूक्ष्म शरीर धारण कर सक रखा है जीवन का नाटक अच्छा खेला जाना चाहिए हम यह ना सोचें के जीवन नाटक का अर्थ केवल सांसारिक जीवन यापन करना है वह नाटक मनोजगत तथा आत्मजगत से भी खेला जाता है सगुण निर्गुण ईश्वर से प्रेम हम में से प्रत्येक ने अपने चारों ओर एक मनोजगत का भी सृष्टि की है जो हमारी दृष्टि की को सीमित कर देता है मेरा रूप कैसे बना है मेरा व्यक्तित्व कैसे निर्मित हुआ है इस तरह विचार करने पर हम पाएंगे कि हमारा अहम निराकार सत्ता से विलीन हो रहा है महान अवतारों के जीवन का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उन सभी ने परमात्मा के साथ तादात्म्य का अनुभव किया था उनकी चेतना के साथ संपर्क स्थापित करने पर हम भी अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं हमारे सीमित अस्तित्व को बंधन टूट जाते हैं और हम भी विराट चेतन का अनुभव करते हैं हम बुद्ध बुद्धों के समान हैं लेकिन महान अवतार अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सदा पूर्ण सजग सागर के साथ सदा सक्रिय संपर्क युक्त पर्वताकार लहरों के समान हैं हमारी चेतना अशुद्ध और सीमित है उनकी चेतना शुद्ध और असीम है व्यक्तित्व की चरम सत्ता में डीन किया जा सकता है लेकिन समग्र परमात्मा सत्ता का व्यक्तित्व के साथ ऐक्य कभी भी नहीं किया जा सकता है दिव्य महापुरुष तथा हमारे सीमित अहंकार के पार्श्व में अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है अपनी भावनाओं की तीव्रता के द्वारा हम विराट मन को ऐसा उद्दीप्त कर सकते हैं कि उससे एक जोतिर्मय ईश्वरी रूप प्रकट हो जाए अथवा यदि कोई रूप प्रकट ना हो तो भी हम उसकी अवस्थिति का अनुभव कर सकें सरोवर में पत्थर फेंकने पर लहरों के रूप में प्रतिक्रिया दिखाई देगी लेकिन इतना होने पर भी तुम सरोवर की सृष्टि नहीं करते जल सदा विद्यमान है पत्थर केवल लहर पैदा करने का उत्तेजक कारण है इसी तरह परमात्मा चैतन्य सत्ता विद्यमान रहता है जब तुम पूर्वक प्रार्थना करते हो तो वह एक उत्तेजक का कार्य करती है और निराकार में एक दिव्य आकार उत्पन्न हो जाता है लेकिन प्रेम की तीव्रता होनी चाहिए तीव्रता साधक जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जीवन के तीव्र पिपाशा के कारण भगवान उत्तर देते हैं यही सच्ची भक्ति है आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का साधक होने पर साधक पाता है कि निराकार से उत्पन्न हुआ भगवत रूप पुनः उसी में लीन हो जाता है तब साकार ईश्वर के प्रति प्रेम निर्गुण निराकार के प्रति प्रेम में परिणित हो जाता है सच्चा भक्त सभी तथ्यों के प्रति समीचीन दृष्टि रखता है वह जानता है कि निराकार और साकार सगुण और निर्गुण एक ही चरम सत्ता के दो रूप हैं सांसारिक आसक्तियों के चंगुल में से छुटकारा पाकर वह समग्र हृदय और मन से भगवान का चिंतन करता है वह भगवान के सभी रूपों से प्रेम करता है उसके प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती